शिवपुराण रुद्र संहिता यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं ब्रह्मण तुम दक्ष को आज्ञा दो वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्तिभाव से प्रयत्नपूर्वक तपस्या करे ताक शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए वे निर्गुण परब्रह्म स्वरूप होते हुए भी शिक्षा से सगुण हो जाते हैं विधे, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्वकाल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो ब्रह्मन अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो शिष्ट कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी शिष्टकर्ता प्रभु ने मुझे उस के पालन का कार्य सौंपा फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा विष्णु मेरा उत्कृष्ट रूप इन इन विषाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है वह मेरा पूर्ण रूप होगा तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोवृत्तों की सिद्धि करने वाला होगा दही जगत का प्रलय करने वाला होगा वह वा समस्त गुणों का दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषता रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा पुत्रों देवी उमा के भी तीन रूप होंगे एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्रीहरी की पत्नी होंगी दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा सती उमा का पूर्ण रूप होंगी देही भाभी रुद्र की पत्नी होंगी ऐसा कहकर भगवान परमेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर हो गए और हम दोनों सुख सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए ब्रह्मण समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्निक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं प्रजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ